ओम ज्ञान चिमी रंधस्य ज्ञानंजन शलाखाया चक्ष नीलितम ये नई श्री गुरु वे नम तो उत्तर देना है तो पहले मुझको प्रश्न देना मेरा प्रश्न है आपका प्रश्न क्या है आपका उत्तर क्या है हरे कृष्ण थोड़ा आ जाइए पृंदाब चंद्र अच्छा और एक बात है कि आप चिट्ठी भी लिख सकते हैं ऑफ एंड आई डोंट अनुस्टैंड वे सवाल आप ये ये प्रोग्राम हिं, हिंदी में फिर से आपको सबसे पसंद किया सबसे पसंद का क्या तो अगर आप अपने स्कूल हमारा एक ही बार निकल देते हो तो उनके लिए सबसे पसंद रेल है तो ऐसा अवसर होता है कि ऐसा ऐसा क्या फ्रभोपात का उत्तर लगते है वो आप थोड़ा अप हो गया मेरे स्मरण में एक बार एक भक्त शिलो प्रभुप से इस प्रश्न पूछा और प्रभुपद ने उत्तर दिया इफ यू लव कृष्णा अगर तुम कृष्णा को प्रेम करते और दूसरा बार दूसरी बार शिलो प्र इस प्रश्न का उत्तर दिया हरे कृष्णा कहो तुम ऐसे ही करते हो हरे और एक एक श्रील से तो पुस्तक वितरण के लिए हमको क्या करना है और प्रभुपद का परामर्श था कि एक बार सुबह पूरा सोलह माला जब करो तो ऐसे ही आप थोड़ा मिक्स्ड अप हो गया है या जिससे सुना है तो वो मिक्स्ड अप हो गया ऐसा होता है कि सकालय नेहा महाथा योग और नष्ट फर अंथ तो लोग कुछ बात सुनते हैं और मन में ये सब कुछ खिचड़ी बनाते हैं फिर दूसरों को कहते हैं और वो भी और कुछ खिचड़ी बनाते हैं और एन गुरु साधु शास्त्र की वानी तो सब उल्ट होती है सो so, इसलिए यदि हम किसी भी को देते हैं तो समझना चाहिए एक्चुअली प्रोपाद क्या बोले एक्चुअली प्रोपाद का सबसे ही महत्वपूर्ण उपदेश है इनकी सभी पुस्तकें में और कैसे ही व्यवहारिक रूप में ही इसको संचालन होगी उनकी चित्त अंग में या के उपदेशों में लेकिन तत्व ज्ञान उनकी पुस्तिकी में तो उसमें स्पष्ट लयक है कि जीव का प्रयोजन है कृष्ण प्रेम तो प्रौपद का उत्तर था इफ यू लव कृष्णा तो वो शास्त्र का सिद्धांत से अभिन्न है hmm. yeah. आपने कल ऐसा बताया कि स्त्रियों को भौतिक शिक्षा अधिक देने की जरूरत है मैं जो प्रमुखपात बोले उसको बोला नहीं ऐसा बोलना जरूरत है क्योंकि खुद का मत कहने से कुछ फायदा नहीं होता होते प्रमुखपात ऐसे बोले रेवोल्यूशन एवरी बात Revolutionary, revolution का मतलब रिवोल्यूशन ओरिजिनल प्वाइंट पर वहां वापस जाना शिक्षण मतलब गुरु को नहीं बेचना वो कृष्णभोग में भी है शिल प्रोपा का लैक है कि स्त्रियों यज्ञ पत्नी का प्रख्यान में कि स्त्रियों को गुरु के पास नहीं बेचना है लेकिन उसका मतलब नहीं है कि स्त्रीओं पूरी पूरे अशिक्षित होते ऐसा नहीं है क्या है वो गुरु पति गुरु है ना? तो फति जो ये ब्राह्मण जाति में गुरु जो गुरु को मई सीखते है तो घर वापस आके विवाह करने के पश्चात उसकी पत्नी को सिखाते जो गुरु से वो शिक्षा जो मिले तो ऐसा नहीं है कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं देना है लेकिन गुरु को मैं नहीं है वो प्रभाद ऐसे बोले कि लड़कियों के लिए ही सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है व्यसाई करना और फतिव्रत लेकिन की अशिक्षित रहेंगे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है प्रोपा तो नहीं है होम स्कूल में यहां जो पंडितों के पास जाते हैं जो जैसे मैं बहुत पंडित के पास गया हूं स्मारथा पंडित श्री वैष्णव पंडित माधवा पंडित तो उनके घर गया ऐसे पंडित और उनकी स्त्रियों भी शिक्षित है शास्त्र शिक्षा से Hmm. तो प्रश्न ये है कि कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं कि आधुनिक समाज में उनसे कौन विवाह करेगा यदि नहीं होगी कौन विवाह करेगा तो ऐसा लड़का जिससे विवाह करना अच्छा हो सब लोग जिसका वो आदर है ये सब राक्षसी शिक्षा के लिए तो ऐसा लाड़ के साथ विवाह नहीं करना चाहिए जिसकी श्रद्धा है गुरु साधु और शास्त्र में तो ऐसे लाड़का से विवाह करना चाहिए तो अगर हम ऐसे कहते हैं तो कौन शादी करेगा तो और समाज अगर और फाती शाकाहारी तो शाकाहारी का संख्या बहुत कम होते तो हम क्या कहेंगे की स्त्रियों को लड़कियों को मंग्स खिलाना है क्योंकि अगर मंग्स नहीं खाते है तो कौन उससे शादी करेगा पूरा समाज भ्रष्ट है इसलिए हम हम हमको भी भ्रष्ट होना चाहिए ये किस प्रकार का प्रस्ताव है शिलो प्रभाव किसलिए ही इस दुनिया आया है हमको सच शिक्षा देने के लिए और यदि हम कहते हैं कि तो लोग इसको ग्रहण नहीं करेंगे तो इसलिए हम इसलिए हम पालन नहीं करेंगे तो हम कैसे हम किस लिए पर है हम क्या कहते हैं खुद को शिलोप्रभापात के अनुगामी कहने से ये अर्ध को खुटी न्याय है कि शिलोप्रभुपात की शिक्षा जो हम अच्छा लगते हैं हम ग्रहण करेंगे और जो अच्छा नहीं लगते तो देश का पात्र का छाल ल हम नदी में विसर्जन करेंगे शिले प्रभापत कैसे शक्ति मिली पूरी दुनिया में प्रचार करने के लिए क्योंकि उनकी पूरी श्रद्धा थी शिल प्रभापात हमको बोले कि क्योंकि मेरी पूरी श्रद्धा थी मेरे गुरु महाराज का वचन नहीं इसलिए मैं आदि का प्राप्त हुआ पूरी दुनिया में प्रचार करने के लिए हरे hmm. अगर मृत्यु के समय एक भक्त क्या महामंत्र का उच्चारण नहीं कर पाता है तो उसका क्या होगा अगर भक्त हो तो सौ प्रति जान ही न मै भक्त प्रणश्य पातन नहीं होगा ऐसा मैकेनिकल नहीं है कि जैसे तैसे हम मृत्यु मृत्यु का समय हरि कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे तो हम पूरे जीवन में पाप करेंगे और जैसे तैसे हो मृत्यु का महूर्त में हरि हरिकृष्ण कहूंगा इस लाइफ को एंजॉय करो इस लाइफ में एंजॉय करो और अंतिम क्षण में हरि कृष्ण कहो नहीं हम पूरे जीवन में प्रयास करेंगे कृष्ण भक्ति करना और उसके बाद हम जब असहाय हो तो हमारी सहायता है हरि तो ऐसा नहीं है कि पूरा जीवन में यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे और मृत्यु का समय और शारीरिक क्लेश का कारण से हम हरि हरिकृष्ण महामंत्र उच्चारण नहीं करेंगे तो भगवान हमको नरक भेज देंगे ऐसा नहीं कौनते प्रति जान ही नामे भक्त प्रणश्य थी भगवान हमारे रक्षा के यही शरण आगति का अर्थ है रक्षिष्य विश्वास है कि भगवान कृष्ण को रक्षा करेंगे फिर भी वो कुलशेखर आवबा का, का निवेदन है कृष्ण त्वरी अपाद पंकज जफांजर अंत की हे भगवान मुझको अभी मृत्यु प्रदान करो क्योंकि अभी मैं आपका स्मरण कर सकता हूं और अभी शरीर का बव है तो यदि मृत्यु का समय कफ पित्त वायु का दोष से मैं आपका स्मरण नहीं कर पाऊंगा तो अच्छा नहीं हो तो इसलिए अभी मुझे मृत्यु प्रदान करो हम तो जितने भी संभव हो हम मृत्यु की परीक्षा के लिए आपन आप तैयारी करेंगे लेकिन यदि बायचानस हम हरिकृष्ण नहीं कहेंगे तो दुर्गति नहीं होगी और भगवगी गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वो क्या है योग्यांग के बारे में जो अच्छा काम करते हैं दुर्गाची प्राप्त नहीं होते हैं वो श्लोक क्या है जो और गचिंग हाँ छात्र है शोक क्या है किसी का याद नहीं है भगवान कहते हैं कि योग अंग दुर्गा प्राप्त नहीं होते है और क्या बस टेटी वर्षाउड वॉट शुड व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया एज पर शीला प्रभुप गृहस्थ भक्तों जो घर में पूजा करना चाहते हैं जो शीला प्रभुपत एक भात्रा में लिखते है कि ओ, मंदिर में वो सब कुछ जो चलते है ओ, वो सब सीखना है और घर में ऐसे स्टैंडर्ड पर करना है और वो आदर्श है ऑफराबाद और, और दूसरी बात बोले कि ओ, गृहास्म तो मंदिर जैसे इतना आदर्श अगर नहीं हो तो कुछ कंसेशन हो सकते लेकिन बात है कि जैसे कल सुबह हम अपराध के बारे में बोले कि सेवा अपराध है कुछ लोग बोलते हैं कि तो हम मूर्ति पूजा करते जो तो जैसे थैसे शक्ति हम करते। लेकिन कहते लेकिन एक्चुअली और ऐसे कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु बहुत दयामय है तो उसका मतलब नहीं है कि हम चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रण करेंगे फिर उनको ठीक से सेवा नहीं करेंगे उसका मतलब नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु बहुत दयालु है इसलिए हम उनकी सेवा ठीक नहीं करेंगे उनको बहुत अपराध करेंगे उसका मतलब नहीं है पूर्व में वो रीती थी कि ठाकुर जी है घर में तो उनको चौर के ही बाहर जाना नहीं तो कम से कम एक सेवक हमेशा घर में उपस्थित होना चाहिए ठाकुर जी की सेवा करने के लिए तो आजकल हम दो हमारे एक ऐसे चलते तो अगर काफी लोग नहीं है ठाकुर जी की सेवा करने के लिए तो अच्छा हो नहीं करना अर्थ है कि अगर करना है तो अच्छी तरह करना चाहिए ठाकुर की सेवा में ठाकुर की उपेक्षा करना ठीक नहीं है एक कोने में राधा कृष्ण का विग्रह है और कैमरा के एकदम बीच में बहुत बड़ा टीवी है यही मूर्ति सेवा नहीं है ये मूर्ति अपराध है और क्या इसके बारे में कुछ पाला सुबह ने हिंदी जरूरी देता हूँ के शखे बैठ के जब कर रहे हैं और हमारे सामने कोई व्यक्ति डूब रहा है तो उसको बचाना चाहिए या जब पे ध्यान देना चाहिए अगर आपका जवाब तुम भी डूब जाओ इतना बेकार प्रश्न पूछने से या या, या। Okay, next question. It's also stupid question. And <laughs> don't ask stupid questions. Yeah. Don't ask stupid questions. Wo Bhagavad Gita Yat Arupe. उसमें थी थी फणी पाते न फणी प्रश्न सेव्या उस, उसका था श्रीलोक प्रभुपाद लेते है कि प्रश्नों सार्थक होना चाहिए यदि पूछने वाला तो नहीं समझते तो क्या जवाब है खाली जाप करो और हरे कृष्ण डूब जाओ हरे कृष्ण हरे कृष्ण ऐसा नहीं <laughs> नहीं नहीं वो आर का प्रस्ताव था मैं लड़ाई नहीं खड़ा अभी तक मेरे सोलह माला जाप नहीं किया तो दुर्योधन हम कौ आक्रमण करते हैं तो मैं रात भर माला करता हूँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा नहीं ऐसा नहीं पहले तो प्रश्न था अच्छा के बारे में एक तो एक्चुअली तो ये बहुत बड़ा मामला है एक और बात है कि प्रभुपत बोले कि गृहास्टम जो मंदिर के पास रहते हैं उनके लिए अलग मूर्ति पूजा उचित नहीं है और मंदिर जाना है और वहां पर श्री श्री राधा कृष्ण गौरता की सेवा करना अलग नहीं होना चाहिए में इतना होना कि एक से वो और के आ, नहीं तो लेकिन आलेख्य या चित्र रूप में तो अलंकार श्रृंगार इत्यादि नहीं करना है हो सकते लेकिन अगर हो तो क्योंकि रूप ऐसा रूप है तो इतना नहीं होगा भोग्पण होते है एक्चुअली शिल प्रभु शिल प्रभप मतलब प्रभुपद जब हमारे बीच स्वयं उपस्थित थे तो वो सिस्टम था कि नया प्रचार केंद्र में मूर्ति स्थापन नहीं था एक चित्र रखना था फंश तत्व वो पिक्चर की पूजा होती और जब और कुछ भक्त आने मतलब वो प्रचार केंद्र में संयुक्त हुए और प्रचार केंद्र स्थिर था तो उसके बाद गौणितई लाना था उसके बाद राधा कृष्ण लेकिन आजकल अगर कोई एक बार तिलक लगाते तो उसको गौण की सही बदला है लेकिन वो सिस्टम इसको केन्द्र में भी पहले वो चित्र के रूप में पूजा होती शिल प्राप्त बोले और केवल शिल प्राप्त का भाषा नहीं है ये पारंपरिक बात है कि वो एक बार मूर्ति स्थापन करने के पश्चात तो कभी भी बंद नहीं हो सकते हर रोज पूरी सेवा करना है, है तो बहुत बड़ा कर्तव्य है तो आगार स्थापना है तो देखना है कि मेरा महाप्रस्थान के पश्चात तो और कौन करेंगे ये सब विचार है शिल प्रभा कहीं बार उनकी पुस्तकें में लिखते है कि सब गृहस्थ भक्त खेली अड़चन विधि अनिवार्य है लेकिन अच्छी तरह करना चाहिए कौनिता की सेवा श्रेष्ठ रूप में कैसे होते है? या ज्ञायी संकीर्तन प्रया जन्ती ही सुमे जैसा संकीर्तन यज्ञ के द्वारा गुरु मगवान भगवदगीता पहले हम ये सब लेंगे लगे जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ता है वह तुरंत ही मेरी प्रकृति को प्राप्त करता है उसमें देश मात्र संदेह नहीं है तो राजा भरत जब हिरण के शरीर में थे तब उनको सब जाता और वो भगवान को स्मरण करते करते और प्रार्थना करते करते हुए शरीर को छोड़ते हैं फिर भी वो तुरंत ही उनको दूसरा जन्म देना पड़ता है वो तुरंत तो, ही भगवान के धाम में नहीं जाते हैं वो वो तैयार नहीं थे अजामिल भी वो विष्णु दूतों का आना के पश्चात तो हरिद्वार गए और भी साधना करने के लिए और जब तैयार थे तो पैकुंड है बहु नाम जन्म नामते सा, सामान्यत शुद्ध भक्ति प्राप्त करने बहुत समय लगते चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो योग्यथा प्राप्त थी जो बहुत जन्मों के पश्चात पूर्व काल में प्राप्त हुआ था तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से तुरंत ही मिल जाता है। एक भक्त जो भक्ति है पूरा जुका हुआ है और उसके साथ एक उच्च जाति की लड़की शादी करने से मना करती है केवल कारण यह है कि जो लड़का भक्त है वो निम्न जाति से है तो ये कारण कितना योग्य है क्या भक्तिगण जाति भेदभाव तरीके नहीं भक्ति में जाति का विचार नहीं है लेकिन समाज में यही विचार है और हम समाज के बीच में हैं तो इसलिए ये सब एक्चुअली भक्ति में विवाहा भी नहीं है यही सामाजिक रीति है नहीं भक्ति के लिए विवाह करने का जरूरत नहीं है तो यदि विवाह करना है तो सामाजिक विचार रहते हैं लेकिन आजकल ये जाति विचार क्या है ये सब खलो शूद्र संभव सब शूद्र जैसे हैं <coughs> और आजकल हम देखते हैं लोग जो ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेते बहुत प्रीत होकर कहते मेरे मैं बहुत अच्छा जॉब मिलो बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी में इसका मतलब है कि वे ब्राह्मण नहीं है शूद्र है लेकिन सामान्य लोगों को इसी बात को समझाना कठिन है दूसरे प्रकार का ब्राह्मण है और वैष्णव जो वैष्णव है तो ऑटोमेटिकली ब्राह्मण है क्योंकि ब्रह्म जाना तीजि ब्राह्मण जो ब्रह्म वस्तु को जानते वो ही ब्रह्मण है तो परम ब्रह्म कृष्ण ही है तो जो भी करते हैं जो भी वृत्ति हो यदि एक व्यक्ति वैष्णव है तो वैष्णव होने से तो वो व्यक्ति वो भक्त ब्राह्मण खपत से ऊपर है लेकिन सामान्य लोग इसको नहीं समझते लेकिन लगते 15-20 साल के बाद शादी में भी ये सब जाति विचार कस शहरों में ये, ये विचार तो नहीं चलेगा और सब लव मैरिज भी होगा ऐसा हो रहा है न अभी भी ये सब बात चलते हाउ आई लव बात जो नहीं थी पहले लव लव वो क्या है लव पहले वो लाका लाड़की शादी हुई और जाय साई था साथ में रहते थे धर्म के लिए धर्म पत्नी सह धर्मिनी अभी तो सह साहा ऐसे होते और उसके बाद साहा डिवॉर्स ही आजकल समाज बहुत जटिल है क्योंकि वो वो सब वो पूर्व संस्कृति में वो सब जो एकदम खराब है वो अभी तक चलते जाति दंभ। लेकिन आचा होते यदि ब्राह्मण जाति उनके लाड़के को वेद शिक्षा देते लेकिन नहीं देते खाली हम ब्राह्मण हैं मेरा लाका को उप नायन देना है एक ब्राह्मण जाति के भक्त मुझको बताया कि ब्राह्मण लड़के के लिए योग्य लड़की प्राप्त करना कठिन है क्योंकि सब ब्राह्मण लड़कियां तो इतना पतित भ्रष्ट है की शाकाहारी फैशन नहीं पहनने वाले ऐसे लड़की प्राप्त करना बहुत कठिन है और सब ब्राह्मण की लाड़की और सब नहीं है तो बहुत तो लव मैरिज ऐसे ही करते हैं तो एनीवे वे हरे कृष्णा हम अच्त गोत्र के है <laughs> हमारा गोत्र क्या है हम अच्त के गोत्र में है कृष्ण खखूल में है <laughs> यदि किसी भक्त माता का शिशु एक साल से कम है हमेशा बार बार एक साल से कम उम्र का है आँ... और हमेशा बार बार बच्चा मल और पेशाव करता है माता जी बार बार उसे साफ करते हैं तो क्या माता जी को बार बार स्नान करना चाहिए नहीं नहीं लेकिन इसलिए वो यही एक कारण है जिसलिए लड़कियों को गुरु को नहीं बेचना है और क्योंकि छोटे उम्र से संतानों को फायदा देना है ये प्राकृतिक है और ये एक मुख्य कारण भी है जिसलिए मंदिर में पुजारी नहीं, नहीं होते पुजारी होते क्योंकि भौतिक प्रकृति के नियम के अनुसार माताएं, वो हम माताएं बोलते हैं क्योंकि बच्चे को फायदा देते हैं, तो उनका स्वभाव है और कर्तव्य है बच्चे को लालन पालन करना है और छोटे बच्चे तो ऐसे हैं तो इसलिए वो पूर्व काम में वो जॉइंट फैमिली था नहीं? तो वो अच्छा था क्योंकि रसाई करने का समय वो माताएं जो रसाई करती थी तो बच्चे को दूसरे माताएं को दिया बैठने के लिए सो so, ये सब विचार है लेकिन नहीं बार बार स्नान करना कैसे संभव है तो आए तो पूरे दिन बाथरूम में रहना पड़ता है। <laughs> और इसलिए भी पूर्व काल में वो अलग अलग अलग घर था महिलाएं के लिए रसोई करने के पुरुषों के लिए महिलाएं के लिए रसोई के लिए शायन करने के कर, सब एक एक उद्देश्य के लिए एक एक घर था स्वच्छता रखने के लिए और मैन ऑफ थेक्टने के लिए महाप्रसाद गोविंदे नमो ब्रह्मने वैश्य ब्राह्मण वैश्व नमो ब्राह्मण वैष्ण नाम ब्राह्मण वैष्ण इसका अर्थ क्या है महाप्रसादे गोविंदे मतलब महाप्रसाद में गोविंद में, नाम ब्रह्म मैं नाम ब्रह्मने वैष्णवे वैष्णव अर्थात वैष्णव में स्वपम पुण्यपथम राजन विश्वास होना बजे जो स्वप पुण्यशाली है ऐसे व्यक्ति का विश्वास नहीं होते हैं महाप्रसाद में गोविंद में नाम ब्रह्म में अर्थात भगवान का पवित्र नाम में और वैष्णव में विश्वास नहीं होते इसका नमो ब्राह्मण वो काला ऐसी भावना महाराज अगर हम कुछ भावना में विश्वास करते हैं और हमारे परिवार जन भगवान में तो विश्वास करते हैं पर शुद्ध वैष्णव की भगवत भगवतवान नहीं अच्छी लगती है और अर्थात पूरा विश्वास नहीं करते एक्चुअल विश्वास नहीं करते तो तथा गुरु और, और साधुओं से साधु और अच्छा लगता है तो उन्हें क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए आपकी व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार मतलब अभी मैं आपको एकदम बराबर उपदेश नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि सबकी स्थिति अलग है और कैसे आपकी विशेष स्थिति में आपके स्वजनों को व्यवहार करना है तो पहले देखना चाहिए आपका विश्वास कितना है उनकी श्रद्धा कितना है ये सब देखना चाहिए तो इसलिए आप एक भक्त से ही जिसके साथ आपका घनिष्ठ संबंध है एक प्रवीण भक्त से पूछे और सब डिटे उस बोल के सामान्य विधि है असत्संग त्याग जिनकी श्रद्धा नहीं है शुद्ध वैष्णव धर्म में तो वो असत्संग कहते है भगवान को विश्वास कहते लेकिन ढोंगी को गुरु बनाते है तो उसका मतलब है तो भगवान में वास्तव विश्वास वास्तव भगवान में वास्तव विश्वास नहीं है वास्तव यदि सदगुरु नहीं है तो वास्तव में भगवान के बारे में ज्ञान भी नहीं है तो कैसे विश्वास है हम भगवान को विश्वास करते है भगवान शब्द का क्या मतलब है तो ऐसे रूप नहीं है नाम नहीं है कुछ भी नहीं है केवल ज्योति है तो ये भगवत विश्वास नहीं है तो खाली मुंह से हम भगवान को विश्वास करते तो वो विश्वास नहीं है असत्तिया गो सामान्य विधि है लेकिन कैसे आपकी व्यक्ति का जीवन में इसको यही उपदेश को पालन करना है तो उसको विचार करना चाहिए आपकी व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार विधिविकान से भुक्ति, भुक्ति है। भक्ति कैसे भक्ति व समृद्ध सिंधु फोड़ो उसमें सब विधि है क्या, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है क्या क्या, क्या करना है क्या करना है गुरु गुरुपदाश्रयास्थस्मा कृष्ण दीक्षा अनुशिक्षणम ये सब करना है गुरु आश्रय करना है दीक्षा लेना है शिक्षा लेना है संकीर्तन करना है विधि और निषेध भी है ये सब भक्ति में समृत सिंधु निषेध का एक विधि है भक्त संघ करो और निषेध है ये सब विधि और नि... छुलसी सेवा करो वो एक विधि है वैष्णव निंदा मत करो वो एक निषेध है वो सब विधि है भक्ति और सिंधु में है hmm. एक और प्रश्न तो अगर निरार्थ हो तो पूछ तो कैसे है? किस प्रकार प्रश्न पूछना है तो उसमें कुछ बुद्धि होना चाहिए नहीं तो नदी में डूब जाओ <laughs> या हम एक्सपेरिमेंट करेंगे एक आदमी को डूबा हो और हमको क्या करना है क्या महसूस हमको क्या प्रेरणा मिलती है परमात्मा से उसको डूबा जायेगा या हम क्या करेंगे ऐसे निर्धार प्रश्न से खाली टाइम पास नहीं है टाइम नष्ट होते अंतिम प्रश्न उसके बाद हमें नगर संकीर्तन के लिए जाना है अंतिम प्रश्न शिल प्रभापात बोले कि मेरा गुरु महाराज से मैं खाली एक प्रश्न पूछा वो प्रश्न क्या था कैसे मैं आपकी सेवा कर सकूं? यही अंतिम प्रश्न है यार यही प्रश्न पूछना है तो और ज्यादा प्रश्न पूछना का ज़रूरत नहीं है यदि भावन, सेवा भावना मजबूत हो तो इतना सा कंफ्यूजन नहीं होगा यही भागवत गीता से हम यही उपदेश लेते कि अर्जुन का प्रस्ताव था मैं लड़ाई नहीं करूंगा अर्जुन का प्रस्ताव नहीं था कि कृष्णा आपकी इच्छा क्या है तो बाद में भगवद गीता उपदेश सुनने से अर्जुन कृष्ण को बोले बल खड़ुषन तो पहले चूंकि अर्जुन ऐसे विभ्रमित थे कृष्ण की लीला शक्ति का प्रभाव से विभ्रमित थे क्योंकि उनका उद्देश्य नहीं था कृष्ण सेवा करना जो मैं ऐसा लगता वो जो करना चाहिए ऐसे ही करना है तो अर्जुन भगवान कृष्ण के सामने थे तो फिर भी वो खुद का विचार किया ऐसे ही करना अच्छा है तो कैसे कृष्ण की सेवा करने यदि वो इच्छा केवल वो ही इच्छा है हृदय में तो क्या होते है उससे यस्य देवे फरा भक्त यथा देवे तथा गुरु थी थे कथित है अर्था महाम वो भक्त जिसकी पूरी श्रद्धा है देव भगवान में और गुरु में वो वो भक्त का हृदय में वो सब वैदिक सिद्धांत प्रकाशित होते हैं फिर भी प्रश्न पूछ अच्छा है अगर कुछ संदेह है I said. Hmm. अगर भक्त को सादा जीवन मिला है और पैसे कमाने की कोई इच्छा नहीं है लेकिन उसकी उसकी पत्नी है जो उसको चाहती है कि ज्यादा पैसा कमाए और उसके साथे जीवन को सपोर्ट नहीं करती है जैसे कि एक भक्त काम पे रहना चाहता है लेकिन उसकी पत्नी उसको वो तो कार्य में मदद नहीं करेंगे तो उसको क्या करना चाहिए कभी कभी हम ऐसे देखते हैं कि उदासीन होना का छल से कुछ लोग भक्ति का नाम से कुछ लोग अलसी होते कर्तव्यशील नहीं है तो जो भी वाहित है उनका कर्तव्य है फी का मतलब वो परिवार के लिए सब कुछ व्यवस्था करना तो यदि विवाहित तो <coughs> है तो संसार का भार लेना का कर्तव्य है यदि आप ठुकुराम जैसे उन्नत है तो शायद आप कुछ भी नहीं करके केवल भगवान में विश्वास करने से तो केवल कीर्तन करेंगे भगवान कृष्ण ऐसे कहते अनन्याचित मां ये जनासते तेजाम नित्याभि युक्तान योग क्षेत्र में अहम तो जो मुझे अनन्या चिंतन करते हैं तो वो भक्त के लिए मैं सब व्यवस्था करता हूँ तो ऐसे ही कुछ नावीन भक्त खनिष भक्त कहते है कि मैं भक्ति करता हूं तो भगवान मुझको करोड़ रूपया नहीं देते क्यों भगवान मेरे भगवान मेरे घर नहीं आते है और झाड़ू की सेवा नहीं करते है क्यों भगवान कहते है कि मेरे भक्त का सब व्यवस्था कहते है तो ऐसे ही नहीं सोचना चाहिए कि मैं भक्त हूं इसलिए भगवान तो मेरी सेवा करना ऐसा नहीं है भक्त का स्वभाव है कि जो भी भगवान देते हैं तो उनकी दया के रूप में ग्रहण करते हैं योग वहां में हम इसका मतलब है जो जरूरत है वो भक्त की भक्ति में प्रगति के लिए वो मैं लाता हूं तो आगे जड़ूत शायद कृष्ण की इच्छा है कि वो ये भक्त के लिए दरिद्रता का जरूरत है जैसे वो सुदामा ब्राह्मण थे शुद्ध भक्त है और एकदम गरीबी में थे वो कृष्ण की इच्छा थी सामान्यत शुद्ध जन गरीब रहते तो उदासीन होना का छल से कि हम संसारिक कर्तव्य फाल नहीं करेंगे वो, वो अच्छा नहीं है कृष्ण भगवान भी कहते अर्जुन तो, को बोल अर्जुन की इच्छा थी वो अपना कर्तव्य को छोड़ना वो भगवान कृष्ण अर्जुन का प्रस्ताव ग्रहण नहीं किया तो यदि विवाह करते हैं तो साथ साथ जिम्मेदारी लाना है और आगे पति और पत्नी में तो एक भी चार नहीं है तो जायसे ही था तो मैनेज करना चाहिए सब ऑफ फेमस अरे कृष्ण ये सेशन से से कल भी चलेगा शाम को साढ़े चार बजे एक एम्फोसिस देने के लिए जो, जो शादी करेंगे तो शादी करने के पहले समझना चाहिए इसका मतलब क्या है तो बॉलीवुड मूवी देखने से ही शादी क्या है समझना संभव नहीं है श्रीमद भागवत से समझ लो तो अगर शादी करने है तो संसा पालन करने कर का कर्तव्य है तो मैंने के बाद मैं अभी उदासीन हूं ऐसे ऐसी बात नहीं चलेगी अभी मुझे इस संन्यास लेना है ऐसा नहीं ठीक है संन्यास ले लो पचास साल के बाद पहले पूरी शिक्षा ले लो हाउ hmm.